ते समाधा समुपसर्ग वित्थान सिद्धयः जो प्रातिभादी जाये ऐसे कहा गया था तो समाधि में उपसर्ग विघ्न है व्यथन सिद्धि है उसके टीका हो गई थी तदेव ज्ञान रूप ऐश्वर्य पुरुषदर्शना सयम क्रिया रूपम ऐश्वर्यम क्रियारूपम फलम शह ज्ञान कहा गया पुरुष पुरुष शैश्वर्कदर्शनाषदर्शन अच्छे फल फल से ऐश्वर्य से तदश्वर्य पुरुषदर्शनाथ कुछ कुछ ज्ञान होता है साइम के द्वारा अंत में पुषदर्शन पुरुष प्रकृति का भेद ज्ञान सबसे जो कि मुख्य का साधन है ये स्वयं का फल कह करके ये ज्ञान रूप ईश्वर्य कहा गया अब और क्रियारूपम ऐश्वर्य स्वयं फल स्वयं का फल ज्ञानरूप भी है क्रियारूप भी है तो क्रियारूप ईश्वर्य कहते हैं बंध कारण शैथिल्या प्रचार संवेदना चित्तस्य पर प्रचार संवेदना चंध कारण शैतिया बंध कारण शिथिल होता है कारण विषय में स्वयं करने से शिथिल होता है और प्रचार चित्त के प्रचार का ज्ञान होता है ऊपर तो शरीर में प्रविष्ट प्रविष्ट होता है चित्त का भाष्य में लोलभूत मनसु शरीरे प्रतिष्ठ से शरीरकर्मा से बंध प्रतिष्ठा है चंचल चंचलस्वभाव मन लोलीभूतगा चंचल है अप्रतिष्ठस्य अविदन प्रतिष्ठा से स्थिर नहीं रहता है मन जहाँ कहाँ चल जाता है प्रतिष्ठा जो माने है यह शरीर में उसकी प्रतिष्ठा है कर्मा से वसाद बंधक प्रतिष्ठा कर्म के कारण ही शरीर में रहता है यही बंधन है शरीर प्रति बंधक प्रतिष्ठा कर्म के कारण शरीर में रहता है जब तक कर्म है तब तक भोगना पड़ेगा रहना पड़ेगा तस्य तस् कर्मण बंधकार शैथिल बंधक हो गया कर्म जब तक जब्त तो, तो आगे भी कर्म संचिता कर्म हि कर्म हो गया बंधक का hmm. कर्मण बध्यते जंतु विद्या से मुच्यते तस्मात् कर्म न क्वती यतय पारदर्शिनः कर्म कर्म बंध का कारण बध्यते जंतु ज्ञान से मुक्त हो जाता है पुरुष यदि पारदर्शी लोग इसलिए कर्म त्याग करके ज्ञान अनुष्ठा करते हैं तो स्वयं करने से बंध कारण से साठिल्यम समाधि बला तो समाधि अनुष्ठान करने पर धीरे धीरे कर्म बंध का कारण ऐसे सिद्धिलता सिल जितने उसमें कर्म फल देने के लिए सामर्थ्य तो सामर्थ्य काम हो जाता है प्रचार संवेदन से चित्त से समाधि जमेव और प्रचार का संवेदन होता है ज्ञान चित्त के प्रचार समाधि जमेव समाधि करने पर ही प्रचार का ज्ञान होता है कर्म कर्मबंधक तो दोनों प्रकार समाधि से लाभ हुआ कर्म बंध क्षया सचित से प्रचार संवेदना कर्मबंधव शिथल होकर के क्षय होता है कर्मरूप बंध और चित्त के प्रचार का ज्ञान होता है तो वह योगी चित्तम स्वशीरा निष्कृष्य शरीरान्तरे सुनिक्षिपते अपने शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर देता है प्रयोग कर देता है चित्त को निक्षिप्तम च इंद्रिया अनुपतंति चित्त के पीछे इंद्रिय भी अनुप्सातक जिस प्रकार मधुकर राज मक्खिका उत्पत्तम उत्पतनतम अन्न उत्पत्ति का, का राज्य मुख्य होता है वो चले जाएगा तो उसके पीछे मक्खिका सब उड़ जाती है उत्पतनतम अन्न उसके पीछे उड़ जाते हैं और जहाँ मधुकर राज्य रह, रह जाए वहाँ जाकर सब मक्खिका कोई मधुबना लग जाएगी निवि अनु अनुनिविशंत प्रविष्ट हो गया जहाँ वहाँ प्रविष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार तथा तो इंद्रिया पर शरीर आवे से चित्तम अनुविधियांत चित्त जब पर शरीर में प्रविष्ट होता है उसके पीछे इंद्रिय भी अनुबिधियंत है अनुकरण करते उसके पीछे जा चली जाती इंद्रिय टीका में समाधि बोला दी थी बंध कारण विषय बंधुकार कर्म में संयम कन्से से प्राधान्या समाधि ग्रहणम यद्यपि संयम का स धारणा ध्यान समाधि तीनों तो यह समाधि बलात् भाषे में कहा गया क्योंकि समाधि प्रधान है समाधि प्राधान्या समाधि ग्रहणम संयम करना है प्रचार होता है प्रचरती अन प्रचार जिसके द्वारा और जिसमें प्रचरण करता है उसको कहा प्रचार तो प्रचारक का ज्ञान हो जाएगा दोनों जिसके द्वारा प्रचलित है जहाँ प्रचरण करता है चित्त से गमनागमानो नाड्य गमा गमा गाड्य गमन और आगमन के जो मार्ग है गमागमाध्वान अद्व है मार्ग गमन आगमन का जो मार्ग है नाडी इसको प्रचार कहा नाड़ी के द्वारा नाड़ी के अंदर चित्त का प्रचरण होता है उसका हो मार्ग का ज्ञान हो जाता है तस्मिन् प्रचार्य संयमत तदवेदन कुछ नारी आदि का संयम करने पर उसमें ज्ञान हो जाता है चित्त के मार्ग का ज्ञान होता है उससे समाधि करने पर तस्मात् बंध कारण शैथिल न तेन प्रतिबद्ध थे बंध कारण शिथिल होने से कर्म से प्रतिबद्ध नहीं होता है चित्त जहा कहा जा सकता है अप्रतिबद्ध मे उन्मार्गे न निष्क्रामति अप्रति अप्रतिबद्ध हो जाने पर प्रतिबंध प्रतिबंधक नहीं तो उन्मार्ग में चलेगा विपरीत तो मार्ग में प्रतिबंधक होने से तो सन्मार्ग में चलते हैं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 इसे चित्त का जो मार्ग है इसको भी जानना पड़ेगा धारणा ध्यान समाधि करके इंद्रियाण से चित्तानुसारिणी पर शरीर यथाधिष्ठान संतिए चित्त यदि अपने शरीर से निकली जाए निकाल करके जोगी दूसरे शरीर में प्रवेश कर ले चित्त के पीछे इंद्रिय भी चली जाएगी वो भी अपने यथाधिष्ठान यथा अधिष्ठान अनिक्रम्य अपने अधिष्ठान जिसका जो जिस इंद्र का जो स्थान है चक्रा गोलक उसी गोलक में प्रविष्ट हो जाते हैं पर शरीर में प्रविष्ट होता है इसका फल कहा उसके आगे लाल मृत शरीर नहीं जीवित शरीर मृत शरीर में जीवित शरीर में प्रविष्ट हो जाए उदाह जय पंक कंटका उत्क्रांति कहीं कहीं से आता है छात्र में कोई मर गया तो उसके साथ में प्रविष्ट होकर के भी व्यवहार करते हैं भगवोत्पादक हाथ्य कार्य पारने से क्या था छात्र तो उत्तर देने के लिए राजा मर गया था उसके साथ में प्रविष्ट होकर के अपने सर्व को अलग सुरक्षित रहकर के व्यवहार किया था ऐसे भी हो सकता है कोई मर गया तुरंत शरीर नष्ट होने के पहले उससे शरीर में प्रविष्ट होकर हो सकता तो तो है उदाहन जया तो जल पंख कंटक आदि स्वसंग उत्क्रांति तो शरीर में जो प्राण उदान है उसका जय समाधि करके जय करने से जल में पंख में कंटक आदि में, में संग नहीं होगा जल में भी गीला नहीं होगा पंख लगेगा नहीं पानी पे बड़ी चढ़ जाएगा उत्क्रांति से और उत्क्रमण भी होगा जैसे जब चाहेगा तेज से हो जाएगा, जाएगा अपनी इच्छा से भाष्य में समस्त इंद्रिय वृत्ति प्राणादिरचना जीवन जीव प्राण धारणे सब इंद्रिय के वृत्ति व्यापार प्राणादिरचना प्राण आदि व्यापार होता है ये जीवन है तस् क्रिया पंचतरी प्राण की क्रिया पांच प्रकार है प्राण प्राण आदि मुखनाशिका गति आदय वृत्ति प्राण हो गया ध्यान गतिर जैसे निर्गमना प्राण होता है मुखनाशिका से बाहर निकलता है प्राण आ हृदय हृदय तो उसका व्यापार होता है हृदय से लेकर मुखनाशिका तक व्यापार होता है समम नयना सामना चाभिवृत्ति अशित समय सामन का सब खाद्य पानी को पहुंच जाता है सामन से आना भीनातक प्राण करापित अनयनादान आदत तल वृत्ति नीचे लेता है तो अपान होता है पाद तड़ तक उसकी वृत्ति है पाद तरन भी अपान बाब खींच कर रखता है तभी गिरता नहीं तो खड़ा है गिर जाएगा और नीचे खींच कर रखता है उन्नयनाद उदाहरण आशीरो वृत्ति प्राण उत्क्रमण होता है तो ऊपर ले लेता है आशीर्त उसकी वृत्ति है व्यापार है व्यान तेसाम प्रधानं प्राणम्, ये प्राणभेद में मुख्य हो गया प्राण उसमें से उदाहर संग। जलपाद उत्क्रातिण काले मृतकाल में उत्क्रमण होगा प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य उक्राति प्रतिपद्य प्राप्त योगी प्राप्त करता है उसके वस इतना उसको वश करके जो चाहता है शरीर का कर देता है योग्य इस प्रकार अभ्यास करते तो कह देते अभी हम शरीर छोड़ेंगे तो सस्त अवस्था में बैठ करके आदि में बैठ के फिर उत्क्रमण हो गया अब समाप्त हो जाएगा समस्त इंद्रिय वृत्ति जीवन प्राणादि लक्षण ठीक है प्राणादेव लक्षण वृत्तिया वृत्ति समस्त इंद्रिय जीवन वृत्ति प्राण आदि साक्षण दि इंद्रिया वृत्ति इंद्रिया की वृत्ति दो प्रकार बाह्य आभ्य बाहर आभ्यंतर दो इंद्रिय कर्ण दो अंतकरण अंधरे बाहर इंद्रिय चक्ष आदि बाह्य रूपादी आलोचना लचना वृत्ति रूपादि का दर्शनादी आभ्यंतर जीवन इंद्रियवृत्ति जीवन प्राण का का जीवन दोनों सही प्रयत्न भेद शरीर भेद है उपगृहित सर्व क्रियाक साधारण जो प्रयत्न भेद है जीवन प्रयत्न विशेष है, जीवन योनि प्रयत्न करते हैं ज्ञान प्रवृत्तिवृत्ति जीवन योनि तीन प्रकार प्रयत्न जीवन का कारण प्रयत्न जब तक कर्म है तब तक जीवन युन प्रयत्न चलता है प्राण शरीर उपग्रहित मारुत क्रिया भेद हेतु शरीर में स्थित जो वायु प्राण क्रिया का, क्रिया विशेष का हेतु ये प्रयत्न भेद जीवन सर्व कर्ण साधारण और ये प्रयत्न आभ्यंतर जीवन हुआ सब इंद्रियों के लोग साधारण है यथाउ सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्या सामान्य करण की वृत्ति है करण की वृत्ति है प्राणादि पांच से वायु है इसे सामान्य इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कह देते हैं, तेरस से लक्षणीय द्वारा तेज प्राणदे अच्छे कर्म से लक्ष्य लक्षित होता है तर प्रयत्न तस् क्रिया ये प्रयत्न की क्रिया पांच प्रकार क्रियाएँ कार्य पंचत संख्या अवयव तह तह प्रति पंच अवयवा ये वृत्ति सृति पंचत अवयव पांच प्रकार प्राण प्राणी प्राण अवस्थितः हृदयादि निकाग्र से लेकर हृदय थक अवस्थित है प्राण अशित पीताहति भेद रसम तान समय नय, नयन साम अशितुक्त पीत है पान किया गया दुधादी आहार के पिणति भेद आहार का परिणाम रस है को समम नये अनुरूप समान सबको बराबर जितने जहां आवश्यक लेता हुआ उसका नाम हो गया समान वायु आदया दाच नाभे अस्य स्थानम हृदय से लेकर नाभित किसका स्थान है किसका समान मूत्र पुरुष गर्भादि नाम अपन हेतु अपान मूत्र पुरुष गर्भा नाभि से लेकर ले के पाद बोलो तलो उसके नाभि से लेकर उत्तर पादे भोजन करते समझे ग्रास करते नीचे जाता है वो भी अपान का कार्य है मुख्य तुम्हार होता है उन्नयना उदाहन ऊर्धनयना रीना रसादी पर उदाह आनासीिकग्राज शिशि सर्व वृत्ति व्याप्यास यहाँ वृत्ता प्रधान प्राण हो तदुत्क्रमें सर्वोत्क्रमते प्राण के उत्क्रमण होने पर उसके पीछे सब चलते है प्राण उत्क्रांतम अनुसर्वे प्राण उत्क्रांति इसे कहा गया इसलिए प्राण प्रधान हुआ तदेव कानादिनाम क्रियास्थान भेदन भेदम प्रतिपाद्य प्राणादिनाम भेदम प्रतिपाद्य प्राण प्राण का भेद का प्रतिपादन क्या गया right क्रियास्थान भेदना क्रिया भेदन स्थान भेदना से क्रिया और स्थान क्रिया अलग अलग और स्थान अलग अलग इस वेद से प्राणादि का भेद इस भेद का प्रतिपादन करके अभी सूत्रार्थम अवतारूत्र है उदाहरण जल पंख पंख कंटक आदि स्वसंग उसका अवध करते उदाहयाद उदाहरण जयात जल पंख कंटकादि स्वसंग उत्कार उदाहवन तयात तो जलादि भी न प्रतिहन्य तेत समय ये नृत्य तयात उदाहरण का उदाहरण का जय कर लेता है तो जलादि भी न प्रतिहन्य तेहतन नहीं होगा संग नहीं होगा कोई उसको रोक नहीं सकते उत्क्रांति अर्चिरादि मार्ग नगती प्रयाण काले मृत्यु समय में अर्चिरादि मार्ग से उत्क्रमण होगा तस्म तीन प्रतिपद्यम को प्राण पानादि स्वयं करने पर कर उनका विजय होता है विजयन पर विभूति ये सब क्रियास्थान विजयादि भेदाद क्रियास्थान के विजय के भेद से अलग अलग सबू समझने लेना है समान जया ज्वलनम समान, समान का स्वयं करके जया जब जीत देता तो अपने स्वयं सर्व को जला देता है जीता समानस तेजस उपद्वान कृपा ज्वलती ऐसे बैठ करके सब देखे समाधि लगाया अपने आप जल गया जीत समान है जीतम समान जी तेजस उपद्वान तेज प्रज्वलित करके, करके जल जाता है। प्रज्जवल उपद्वान उत्तेजन तेज कौन सा तेज से है? शरीर के अंदर ही जात्रा रूप से ही उसका उपद्मान करता है उत्तेजन प्रज्वलन करके जल जाता है श्रोता का सहयोग दिव्यम स्रोत्र और आकाश दोनों का संबंध है श्रवण इंद्र और आकाश की संबंध शब्द है आकाश में श्रवण इंद्र में भी आकाश है उसको ग्रहण होता है संबंध में समीकरण से दिव्यम स्रोत्र अलौकिक श्रुत होता है के शब्द श्रवण करता है दूर विप्रतिष्ठादी ठीक है सिस्टम टीका उत्तम अर्थादेव श्रवणादि भगवती पहले कहा था गौण श्रावणादि पहले कहा गया था सार्थ सहनाथ अपने अर्थ के में श्रय करने से सिस्टम सिम अन्वाचय सिस्टम गौण उपदिष्ट श्रावणादि पहले कहा गया अभी जो श्रोत्र है दिव्य है संप्रति श्रावणादि अर्थाव संयम अर्था के कहा था और श्रवणादि अर्थ से ही श्रावणादि अर्थाव संयम श्रवणादिवती यहाँ दोनों के संबंध हो का विषय पहले शब्द में समय करना अभी यहाँ श्रोत्र शब्द का जो संबंध है वही अर्थ है विषय उसी में शायन करना ये पहले स्वार्थ संयार इंद्रिय के अर्थ भी शब्द आदि समय कर्ण से श्रावण आदि गौण कहता है यहाँ श्रावण अर्थ जो श्रावण ज्ञान होता है उसका जो अर्थ है संबंध के स्वयं से ये विलक्षण दिव्य श्रवण सूत्र होता है हो आधार आह ये का संबंध है श्रवण और आकाश दोनों का संबंध इसमें स्वयं करना है आधार आधे भाव आह सर्व्य में सर्वस्त्रोत्राण आकाशम प्रतिष्ठा सर्व सर्वद आकाशे शब्द श्रवण की तुल्य तो तुल्य एक तुल्य देश में तो्रवण है तो एक देश में सब वृत्ति एक देश में सब शब्द भी, भी है इंद्रिय भी आकाश में है तत्स्य आकाश से लिंगम ये शब्द सवर्ण होता है सब लोग एक स्थान रहकर शब्द सुनते हैं ये होता है सब के इंद्रिय और सब शब्द का आश्रय कोई होना चाहिए एक स्थान आश्रय में सब एक तो सब शब्द सुनते हैं कोई आकाश नाम का पदार्थ नहीं हो तो एक शब्द सब कैसे सुनेंगे समंजस में रह के ये आकाश का ज्ञापक आकाश ये शब्द प्रतिष्ठा को अनावरण से उत्तम ये अनावरण आवरण रहता है तथा अमृतस्य अनावरण दर्शन अभी जो अमृत मूर्त पदार्थ है अन्य से संबंध होता है अमृत में आवरण नहीं है कोई किसको ढाकता नहीं मृत मृतस्य अनावरण दर्शन मूर्त पदार्थ रहते हैं मूर्त पदार्थ रहते आश्रय होना चाहिए आकाश होना चाहिए ठीक है सर्व टीका बेदाण अहंकारिकाणी आकाशम कर्णसस्कुल विवरण प्रतिष्ठा तदातन स्रोत्र जितने श्रवणंद्रिय हे स्रोत्र आहंकारिकाण अहंकार से इंद्रिय की उत्पत्ति होती है की प्रतिष्ठा कर्णसस्कुल विवरण कर्णसस्कुली के विवर छिद्र में आकाश प्रतिष्ठा है, तो है। तदातन स्रोत्र श्रोत्र आश्रित हे तदुपकार उपकाराभ्या से उपकार अपकार दर्शन आकाश में कर्ण तो तो संस्कृति <कारे जो गिए> में उपकार अपकार होता है तो श्रवण इंद्र उसमें है कर्ण संस्कृति में जो आकाश उसमें श्रवण इंद्र है शब्द नाम जो स्रोत्र सहकारि नाम श्रवण इंद्र के सहकारी शब्द है जो सब इंद्रिय शब्द ग्रहण करने के लिए शब्दों का सहकारी शब्दों ने पर ग्रहण होता है पार्थिवादी शब्द ग्रहण करते वे कर्तव्य कर्णसूल स्रोत्र शास्त्रीय नभोगत असाधारण शब्द अपेक्षा है अलग अलग पार्थिवादी शब्द पृथ्वी का भी शब्द होता है जल का भी शब्द ग्रहण करने के लिए कर्ण संस्कुली सुशीवर्ती कर्ण संस्कुल कर्ण संस्कुल जैसे संस्कृत तो माल जिला तो गोल है इसके अंदर जो छिद्र है सुशी छिद्र उसमें श्रोत्र है शास्त्र नभोगत असाधारण शब्द श्रोत्र में तासे आकाशे आकाश में असाधारण शब्द होना चाहिए जहाँ श्रवण इंद्रिय नायक कहते कर्ण सस्कुल अवच्छेन्न आकाश को श्रवण इंद्रिय कहते ये कहते श्रवण इंद्रिय आश्रय आकाश केवल आकाश में नहींंद्रिय का आश्रय आकाश आकाश से कर्णसकुल्यवच्छेन्ना आकाश में शब्द मनिपरी श्रवण से कण होगा तो तद्गत असाधारण शब्द की अपेक्षा करती है श्रवण गंधादि गुण सहकारी घृणादिविर बाये पृथ्वी आदि आदिवर्ती गंध गंधादि आलोचने कार्य दृष्ट गंध जो ग्रहण करते हैं गंध गुण सह, है सहकारी इसे सहकारी भी घृणादिविर बाये घ्राण इंद्र के द्वारा बाये ग्रंथ ग्रहण करेंगे तो पृथ्वी आदि में गंधय पृथ्वी आदि आदिवर्ती गंधादि आलोचना गंधग्रहण करेंगे ग्रहण करेंगे तो दिखा गया पृथ्वी आदि के साथ ही गंधादी है रहते हैं आधार पृथिवी आहंकारिक्राणरसनशक्ति तो सूत्र भूताधिष्ठानमे उपकारा भूत घ्राणीना उपकारापकारदर्शनाह से तो उत्पन्न होते हैं इंद्रिय घ्राणरसनशक्ति तो सूत्र भूत भूताधिष्ठान भूतानी अंसा भूत में आसीते क्योंकि भूत के उपकार उपकारपकार से इंद्रिय के भी उपकार उपकारपकार होता है ग्राना दिनाम उपकार घ्राणीनापकार दर्शना कार्य तचत्र आहंकारिकमशल वक्तृवक्समुत्पन्न वक्त शब्द कृष्ट श्रुत्रं परंपर वक्त आहंकार से उत्पन्न होता है अय प्रतिमा लोहा के समान जैसे अयस्कांतमणि चुंबक के द्वारा खींचा जाता है इसी प्रकार सूत्र भी वक्तृ वक्त समुत्पन्न वक्त न शबे न कृष्ट इनके मत में सर्वण इंद्र बाहर जाती है, है। तार्किक लोग कहते शब्द कदम मुकुल न्याय से उत्पत्ति एक के बाद दूसरा पूर्व शब्द उत्तर शब्द का कारण कर्ण लिए अंदर जो आकाश वहा शब्द उत्पन्न होगा उसको ही श्रवण इंद्रिय ग्रहण करे ग्रहण में करेंगे कर्ण संस्कृति अंदर जो आकाश है वही जो शब्द उसका ही ग्रहण होगा और शब्द की उत्पत्ति स्थान और श्रवण्रिय बीच में जो स्थान है वहाँ शब्द का ग्रहण नहीं होता है उसे सत्रेन्द्रिय ग्राही गुण शब्द लक्षण करेंगे तो कारणों के अंदर जो शब्द है उसमें तो लक्षण जाएगा यहाँ जो शब्द है वो श्रवण इंद्र के द्वारा ग्रहण नहीं होता है तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा तो क्या क्या सोत्रग्रहण जाति मत तो से लक्षण तक का संग्रहण करते हैं नहीं तो किंतु वेदांत में कहते तो जिस प्रकार चक्षुर्रिय बाहर जाती है श्रवण इंद्र भी बाहर जाती है तब तो शब्द ग्रहण होता है इसी के प्रमाण देते हैं यदि काल में उत्पन्न होने वाले शब्द का ही ग्रहण होगा इधर से शब्द हो उधर शब्द हो कहीं भी हो वो ग्रहण होगा अपने काल में भी उत्पन्न होगा तो आखिर में बैठा काल में शब्द उत्पन्न होगा उसको ग्रहण करेगा इधर कोई शब्द करे तो भी काम में उत्पन्न शब्द ग्रहण करेगा इधर करे उधर करे ये शब्द ऊपर शब्द का ग्रहण नहीं होगा इधर शब्द का ग्रहण नहीं होगा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 न्यायिकल होते उस से ऐसे हो करके हो हो तो शब्द से उसी अवश्धति होकर के कहानी के अंदर जो शब्द उत्पन्न होगा उसका ग्रहण होगा तो मूल कारण शब्द उत्पत्ति शब्द की उत्पत्ति पूर्व में पश्चिम में दक्षिण उत्तर ऊपर कहीं भी हो ग्रहण होगा अपने कहानी के अंदर आकाश में जो शब्द उत्पन्न हुआ तो शब्द सुन करके निश्चय नहीं होगा ये शब्द कहाँ उत्पन्न हुआ हिंदु निश्चय बताए वहाँ शब्द कोई करता है सुनते शब्द कौन वो बोलता भुण है वो इधर कोई शब्द करता है उधर करता है ये पता चलता है यही कारण है श्रवण इंद्र जाति उधर जाकर ग्रहण करन करने से किस दिशा में जाती है। इसके अनुसार शब्द की उत्पत्ति देश में श्रवण इंद्र जाति तो कैसी जाति है जैसे अयश कांतमणि के द्वारा लोहा खींचा जाता है इसी प्रकार वक्त्र वक्त समुत्पन्न है न वक्त थे न शब्द है नृष्टम वक्तृ वक्ता वक्ता के वक्त है मुख वक्ता के मुख से उत्पन्न हो गया शब्द वो शब्द रह गया वक्तस्थन मुख में वक्ता के मुख में तीत शब्द उसके द्वारा खींचा जाता है यहाँ बैठा है ध्यान करने के लिए उधर कोई किसी कहा भाग जाते समुद्र क्या कहा मेरा नाम ले क्या कर रहा है नाम ले लिया तो सम जाति क्या कहता है सब सब सब देना, देना तो हो जाएगा? तो तो खींचा जा जाता है सब देना, आकृष्ट सब देना हो गया सब सबरिया भक्तृक्त आगत परंपरा से वक्ता के मुख को तो जाता है शब्दी शब्द का ज्ञान करता है नाशति बाध्य अप्रामिकता भविष्य दिग्देश वृत्ति शब्द से शब्द की प्रतीत होती इसी दिशा में इसी देश में शब्द उभर करके ज्ञान होता है प्राणभूत मात्र से जीव मात्र शब्द सुन कर के यहाँ से शब्द वहाँ भाग जाते हैं जंगलों में क्या शब्द व्याघराज शब्द सुना उधर शब्द आ रहा है कह उधर भाग जाते हैं शब्द सुन करके सर्प आदि है सर हाथ में शब्द कहेंगे तो सर्पथम हो जाए इधर से कोई आ रहा है तो उधर भाग जाता है पशु पक्षी आदि भी पीछे कोई शब्द हुआ तुरंत पीछे देखते हैं पक्षी भी तो शब्द कहाँ से आता है ये सबको पता चल जाता है अप्रमाण्रता नती होती है, है, है शब्द देश किस काल में है जो होती बिना बाध को उसको अप्रमाण क्यों करेंगे मनुष्य होता है इसलिए श्रवण इंद्र स्रोत्र बाहर जा करके शब्द ग्रहण करने से किस देश में शब्द ही निश्चित होता है नि तथा च पंच सिख से वाक्य में पंच सिखाचार्य लिखा है तुल्य देश श्रवणा तुल्य देश में सर्वेशल्य श्रवण होता है एक देश श्रुतित्व सर्वेश एक देश में श्रवण होता है एक देश में श्रवण करते शब्द उत्पन्न वाय स्थान में शब्द श्रवण जा करके शब्द का ग्रहण करते हैं तुल्य देशानी श्रवणानी तुल्य देशानी ये देशाणी चैत्र आदि उनका एक देश में श्रवण शब्द सवर्ण होता है सर्वेशा श्रवणानी आकाशवर्ति ते के श्रवण इंद्रिय आकाश में आकाशो के आदिशान आश्रय तज श्रोत्राधिष्ठान आकाशम शब्द गुण कतमात्र उत्पन्नम स्रोत्र के अधिष्ठान जो आकाश है तार्कि लोग ता आकाश की उत्पत्ति उत्पत्तिनाश नहीं मानते किंतु वेदांत में इस प्रकार यहाँ ये सांख्या में भी आकाशम शब्द गुणकम शब्द गुण का तन शब्द गुण वाले आकाश शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है तूल होता है शब्द शब्देन शब्दगुण यहाँ पार्थिवादीन शब्द गृहना सहकारीशब्द से ग्रहण करता है तस्वतीय शब्द इत एक शब्द होता है करते निश्चय होता है तदन सूत्रिष्ठान आकाश से शुण्वच दर्शित आकाशसर्वणिष्ठान शब्द आकाश का गुण है एक आ गया तत्त आकाश से लिंगम तत्व एक आकाश से लिंगम एक देश में सब सबकी श्रुति है सब तो सब इंद्रियों का आश्रय है आकाश एक जातीय शब्द व्यंजी का श्रुति जिस श्रुति होती सब एक जातीय शब्द का अभिवृत्ति करने वाले जिसमें सबकी श्रुति है श्रवण इंद्रिय है यदाया तद तो आकाश सद्वाज श्रवण इंद्र है उनका जो अधिष्ठान है अभी आकाश है न ईदृषी श्रुति मंत्रण शब्द व्यक्ति शब्द के अभिव्यक्ति नहीं होगी न से ईदृशी श्रुति पृथ्वी आदि गुण ये जो शब्द शाव। है पृथ्वी आदि गुण नहीं तथ्य स्वात्मी व्यंग व्यंजकत्व अनुपते श्रवण इंद्रिय अलग है व्यंजक है व्यंग्य होता है शब्द तो पृथ्वी आदि में शब्द ही व्यंग्य श्रवण है तो सत्र श्रवण शब्द का विद्यंश तो इसलिए अलग है पृथ्वी आदि का गुण नहीं ये अलग है आकाश तो में आशी तवण इंद्रिय अनावरण से आकाशलिंग अनावरण है आकाश का लिंग है तथा मूर्तस्य से अनावरण दर्शनाभूत आया यदि आकाशम ना भविष्य अन्न संपीडितानि मूर्ता न सूचि अभिथ्यंत हाँ ये तथा यदि आकाश कोई पदार्थ नहीं होता तो अनावरण नहीं होता तो अन्न संपीडितानि मूर्ता मूर्त पदार्थ सब आपस में मिल जाएंगे सूचि अभेस्यंत सूची से भी वेतन नहीं होगा सब, कहीं कुछ वेदन नहीं होगा सबूत तर्वे सर्वृतम सैदे सब आवृताच्छादित हो जाएगा मूर्त पदार्थ से नूर्तद्रव्यामात्रद अनावरण मूर्तद्रव्य नहीं है इतने मात्र से अनावरण ये बात नहीं जो भाव कहते हैं अस्थित अभाव भावासी तेनाली तदभाव अभाव जो का अभाव है अभावी तो कहाँ रहेगा एक आश्रय भाव पदार्थ में अभाव रहेगा घटो नाथ की घट अभाव तो प्रश्न होता है कहाँ पुत्र शब्द रूप नहीं कहाँ अधिस्थानी की आकांक्षा रूप अभाव तो चाहिए वायु आकाश आ रही है तो अभाव का आश्रय भाव होता है भाव पदार्थ आश्रय नहीं हुआ तो अभावी सिद्ध नहीं होगा तो अनावरण कैसे सिद्ध होगा अर्थात तो अभाव अभाव आश्रय नहीं होगा तो आश्रय तो नहीं रहेगा न तो चित्ती तो से आश्रय भाई तुम्हारा तो थी चैतन्य शक्ति को उसको आश्रय कहेंगे ये भी ठीक नहीं है क्योंकि चैतन्य तो अपरिनामी है अपरिणामी तय अवश्यता तो अभाव अवश्य तो वो नहीं होगा व्यापक है कहीं कुछ जिस का अभाव है एक द्रव्य का घट्ट का अभाव है सारा चैतन्य सर्वस एक देश में एक देश होगा तो जिस प्रकार आकाश व्यापक है घटे के अंदर भी घट अवश्य न आकाश घट होता आवश्यक तो होगा देह होगा देह अवश्य न आत्मा आत्मा व्यापक है तो अपरिणामी होने से अवश्य तो कम हो सकता उसका कोई तो आकाश चित्ती शक्ति उसका आश्रय नहीं होगा आश्रय तो है आकाश न तो दिकादय पृथ्वी आदि द्रव्य व्यतिरित सन्ती दीप काल आदि तारीखी के लोग तो मानते हैं ये दीप काल अलग पदार्थ नहीं मानते हैं अलग द्रव्य जैसे वेदांत भी नहीं मानते एक पदार्थ तो कहते हैं किंतु पांच भूत है आकाश आदि पृथ्वी आदि द्रव्य से अतिरिक्त तो नहीं है तस्वीर का परिणति भेद निणाम होता है शब्द आदि का आश्रय आकाश मानना पड़ेगा सर्व अवदार निष्टम सिद्धं अनावरण से आकाशलिंगे सिद्धि आकाश कालिंग अनावर यहाँ अनावरण त्र तत्र सर्वत्र आकाशमिति जहाँ अनावरण वहाँ काशेगत सिद्धम इसलिए आकाशसर्वगत सिद्ध होता है तथा मूर्त अमृत के मूर्त नूर्ति परछीन हैत्रशा भी प्रमाण शोत्रे इसमें प्रमाण देते हैं। है ओ नम भ